संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व गांधारी और धृतराष्ट्र आदि का गंगा तट पर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर घोर तपस्या करना वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धित्राष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े तदनंतर धित्राक्ष ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा गांधारी युधि की माता कुंती को लौटा दो युद्धि जैसा कह रहे हैं, सब ठीक ही है, रह है। बहुत कुंती की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसलिए अब तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया किंतु सती कुंती देवी वनवास का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए तो राजा धित्राष्ट्र वन की ओर चल दिए उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मग्न हो रहे थे उन्होंने वाहनों पर बैठकर किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था कुंती के बिना बेचारे पांडुओं की दशा तो बिना गाय के बछड़ो की सी हो गई थी उधर राजा धेत्राफ ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया वहां के तपोवन में वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र हो रही थी। वृद्ध राजा ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहूति डाली फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की सैया बिछा दी उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया उत्तम व्रत का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के के निकट ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूर पर सोए जहां से उनकी आवाज सुनाई दे सके यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथा योग्य स्थान पर सोए उस तपोवन में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहां तहां अग्निहोत्र की आग अग्निवलित हो रही थी का काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सबके सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशा आगे बढ़े किसी ने भोजन नहीं किया था सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे तदंतर दिन व्यतीत होने पर विदुर जी के कहने से राजा ने धेत्र पुरुषों के रहने योग्य भागीरथी के पवित्र तट पर निवास किया वहां वनवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए उनसे घिरे हुए राजा धेत्राष्ट ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर क्षित्राष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई वहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राजर्षि सतयुग से मिले वे राजी पहले केके के देश के राजा थे अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की पूजा की। पूजा उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे सत्युप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे महामती राजा सतयुग ने व्यास जी की आज्ञा से धित्राष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी अब महामना धित्राष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया गांधारी देवी भी कुंती के साथ और इंद्रियों को अपने अधीन कर के मन वाणी कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगी राजा धित्राष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया वे अस्थि चरमावशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर तथा धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वलकल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और झित्राष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे